रामचंद जी और लक्ष्मण जी ने बोलाने लिए सीताजी राज अयोध्या कोश कोष आज्ञा की, की तो राजा मिले राजा दो दो दो राजा राजा की, की आग्या आग्या दी जोड़े को ऋषि आज्ञा कीजे आज्ञा रंगे नृप सुनो यागम संग सुत दीजे लेखी रामलख्मण बालक तेज ऋषि ऋण तौली हे रे भूपक यू हादर हालु नाथ हरौली जानमती बैशंसोरादनतातकहू बदतोनु श्रीपद शेष उदारण शता देह दरी नर दोनु विश्वा मंत्र तृणा सुण वैणा आनंद अंग उमंगे महपत वंदे पाम मुनिरा शार संगे चल राम लक्षण मन पिता तो राक्षस पा देत घे लक्षण जांगड़ो गीत में यही लक्षण है हु एक मात्रा का फर्क नहीं अंत में गुरु लघु का तो कोई फर्क नहीं लेकिन केवल इतना फर्क है कि अक्षरों की चयन में जाँगणों में नगण यानि लघु मात्रा के शब्दों का आधिक्य टोटल मात्रा में बराबर है और इसमें वो बंधन नहीं है इतना ही अंतर है अब इसको मैं उस रूप में पढ़ू ना एक आपने पढ़ा वही चीज एकण दे मु अयोध्या कोशक आवण खिधो राजा हूं मेड़े रिख राजा दो मज आषण दिधो जोड़े पाण मही पत जमपे को रिख आग्ञा खीजे आग्ञा एह सुण नृप आगम ए संग उबे सुत दीजे आसुन गूढ़ गहू पिण आसुर ए जाग बिदु शे जावे रिख्या भाट करे जो राघव तो थाट संपूर्ण थावे लेखे राम सुबाख लिखम तू ज ऋषि अण तोली एरे सारे भूप कऊ हाजिर अरे आलू साथ अरोली जान मति भय सेषभ राज सुनो तात कहु सुणु तोनु श्रीपत शेषोधारण संता देह धरी नर दो विश्वामित्र तणा सुणब वेणा आनंद अंग उमंगे महपत बंदे पाव मुनिरा ऐ सुत्र संगे चले राम वनवास पिताचो शासन पाज सहल्ल धारुण सहित घणा दुख धारण दानव दैत्य दा दहल एकण दुनिराज अयोध्या से मु वैय तो ये पटपाठ का मामूल सफ्र शैतान सिंह जी बाटी भाटी वीरतारो और चीन भारत युद्ध हैोल कमर सज बाटी शैतान दाटी देवन दुश्मन बोल कुबाटी आयो कमर सज बाटी शैतान। तो भिड़िया बिहू देश चीन अरु भारत डाव खिलाड़ी डंका तो चीनी निर्लज चलाकी चाऊ वीर हिंद भड़बंका जुटे शरद उपरा जंगी तो एम गिरी चढ़ हलैर मत हीणा चिणी नह मोने आया खेड़ उड़े तो लाया फौज मोटरों लारी बहुत मोरचा बंदि तापड़ता उबा बुज तोले ए पहुंची खबर दिल्ली लग पूरी अरे अरे नजर गुजारो उद्घाटन कमर कसावो भारत देश अपना भा चीणी के चलावेर जूता खाय पछे घर जासी ए अवश्य कदे नहरू हुम दियो एक निको अरे आडा फिरो फिरोता न पवे हडक रखो अरे राजनीतल अरे लाख अरे चीज कहां फिर चीनी रे भारत काज रहो सब भेड़ा तन धन से त्यारी दुर्गा दास अकेले देखो अरे नेर न्यारीभन दहो लहो थे शस्त्र राखण धरा रे रे रे रे देश में करोड़ जीत फते रखे तंबा लड़ता लोहड़ी कहे तो उताली रुखाड़ी देश लड़न मै तो भारत आगा आगा। अच्छा। महादेव तांडव तो एक आनंद धरा दे अरे कर्ण नाच तांडव कजो विहद कैफ बजाय घट विच विजिया घोट के अरोगे अविनाश लहर कह पन्हद लगी पूर्ण नृत्य प्रकाश लिए समाज सब संग में त्रियलोचन तत्काल काल रूप भैरव कठिन दियोताल विकराल तो बब्ब कणभ भूत भयंकर भूतोल नाथ अथंकण ते नक तणक तड़ यम्बर या बज भंकुर गाजत झंकर पाज गत डम्बरूहकर माह झटंकर शंकर ते कैलाश शिरय पर मिशूर मोद धरे पशुपालन काम प्रजाणन नाच कर शिव कााम प्रजाड़न ओ नाच करे हद ताल मृदंग हाहाट हूंकट धाकट ध्रिकट नाद धर ध्रुव ध्रुव दिकट फिकट दौकट फट फार घट फेर फिरा दड़ नग धोम धदाकिट ध्रिकट गैंगट घोर कटाल घूर परमेश मोद धर पशुपालन काम फुजाण नाच कर शिव काम फुजाण नाच करे करै अड़ाडंगड़ाड़ंग ब्रह्मण्ड हिलय दड़ाड़ दड़ाडंगडाक भजय जड़ाड़ंग दिग्वजाल कराल जगय सचरंग थड़ंग घनसाज सजय कड़क धरणी कड़ाडंग कड़ाडंग हड़ाडंग मुखनाद ग्रजंत हरय परमी शुरुमोद धर पशुपालन काम प्रज्वाल नाच करे शिव काम प्रजालन तो नाच कर नटतांडव रौ भटदेव घटा नट उल्लट उल्लट धार अजंग ठाट चमठाट दुदुबट दुबट खैघट गैंगट भूकैलास गजंग ततता नत्रपुर त्राटक त्रुटक बुलट दुहुर ठेक भर परमेश्वर मध धर पशुपालन काम फ्रुजाण नाच कर शिव काम फ्रुजा ओ नाच कर बहुअंग दर खग अडंबर डंबर शूर निर्भंग डबहकह कंग डहकह कंग डमरू बहुडूफक डूफक थे बवला हद पार करा बिता रिहा उपाड़ तता परय परमी शूरमोत धरय पशुपालन काम प्रजाणन नाच कर शिव काम प्रजाणन और नाच करय शहनाय सषाट अफार छटाच हूंठाट नगार यशोबर डैकिड़ताल झपाटकटाकटोल कत धर्माकटमीरध्याटगणेश्वर ईश्वर ईश्वर थई थथाउचरय परमेश्वर मोद धरय पशुपालन काम प्रजाणन नाच कर शिव काम प्रजाणन नाच करय गहरी गंग धार भार भुंगज भार अठार ज ब्रक भज पड़ताल उभार उडयट सागट तैड ब्रह्मण्ड गजय हद पार पगो पग हिमाचल हाल तो, हाल तो न तो हजार हर परमेश मोद पशु पशुपालन काम प्रजाणन नाच कर शिव कााम प्रजाणन नाच कर ब्रह्मादिगुर सतना ब्रह्मण गण कोतिषय देव समय कड़ड़ंग ब्रह्मण्ड खड़ी अंग उमा अर्धंग उभ जग जाम आवण जोर न चावण आवण कागतण उपोर परमेशर मोद पशु पशुपालन काम फृजाण नाच करे शिव काम फृजाण नाच करे, वो करत नाच कैलाश पाश ले भूत परमेश्वर ओपत नभ आभाष खाश मद्भालखयंकरस करण विश्ववास दासकु कमल दिवाकर ओ परम हंस चहु पाश वाष शमसाण विशंभर ओ दड़ण दड़ण डमरु भज नाच करत खड़खड़ सुहर ओ काग श्रुवाग ज्यू धम धम पग धर गरल धर भवानी भवानी दन तरण मंगलाकार आपक शोषत संसार एक है प्रथक नाम के ही पाए पद्म पार्वती क्रौड़ाशकत कहाय चामंड दुर्गा चंडका विदजा श्यामलेश दुखहरणिंग जे अंबा तजुआ देश आवड़करम खेतरपन गेलती शणल प्रत्यक्ष स्वूप मे मनमतुकमचरित मा कहत् शेष गुणापत भणत सह ओ न पावत अंत नमो आदि देवी कहि रूप वाण प्रमादि उपेन्द्र पनाकि बखौण नमो शारदा कवि सौ बैण सारय अम्बे आद कविता उचारय नमो चंडिका माय केला शचाजी शशिधार साथे रहो माँ सदाजी नमो इंद्र गरु तम पीठ गौ पै शय शेव कौराय तुम हि समम पै नमो सायंत्री संतसाथे सदाई मंडे जासानंग विधि लोकमयी नमो जानक मथुला देह जामय सती धर्मपुरी हस रामशामे स्वामय नमो भीषमक दुहिता वंशभानंग विनाशे शुपाल द्वारा वसानंग नमो कालका का दाणवा नाशकारी विग्रह उग्रधारी नमो दुर्गा दौड़वा पीड़ दैणी लखे आठ मी होम पूजा लैणी नमो बारी ईशे मथानी विशेषे दिपै तेज ते रोष देशों विदेशे नमो चामुंडा नमो चामुंडा दानवर संत दीनो कटे फंद चांडो गढ़ा राव किनो नमो देव श्रेटे हिंगणाज देवी चारणा सिद्ध राजेशी नमो चाणका मावलंग साध चाजी अम्बे हरा वाट आजी नमो आवडा सात बेना सहिते पुनी देर लागी नही दीते नमो नागला आ न, नमो नागला देश गिरनार नू ब्रह्मायो मंडली कले शाप भूपे नमो शैन ला दो ही दा बेद सान हे माजी तजीदे हकाती नमो राजा पीथ कैलाज राखी सबे देश जेरी आज शादी है आज साखी नमो धीय मेहा करी बधारी मंडाराज भी कैली योकान मार नमो देवला, शाह कोड बेद दीनी लगी डूबवा नाव शो का नमो शाय राो नु अंद्रा सदाई अम्बेले ओतारंगली माय आई नमो शावता कौणु अवतार सारै हजारा कहता मुखा शेष हद न पढ़ा नाम चंडी कहावै उमा का देवी महावेग आवै जपे नाम देवी जुकॉ दोष जावे हरि पाठ वारै कुमंती नावै रति दास देवी नहीं दुख रेवै दब दुम शूल संता अति मोद देवे यही रीत देवी तणो नाम आख रसा ईश जेरोणो मन राखै झुको नाम देवी तणो स्वात जोण उवे नणै गुणी प्रेम स्वयं नम गावै झुकै देह गले पाप जावै धनो नाम गम्बा झुक कौच महादुख शास्त्रो शक न हमारी हरि वानु गंबे हो गोत्र हाथों शतंग नाग लगे लग नाथ रसन्ना जुको ना कदन ना बहन न अंबे नाम वारीट कदन्ना बहन्नी भवा तेर्ण काटय अम्बे नाम रूपे तुमसे लगे पुनसैयासु व्याख लग नृजन्ना युवे नाख अरुणेय आर्या तण गोत्रण प्रजाण दुख तेरण गाशॉ प्रमाणय पढ़य नाम देवी दरि सात पाव बिग्रहाँ पीढ़ बहावै चितारै जुको नाम देवी चतुरंग सदा नीत वारंग हवै वंशरंग भण्या नाम देवी शबे पीढ़ भागे जुकै गे माजी नवा मोद जागे कही नाम देवी भण्या दधि रूप चंडी पी सखी पीढ़ दाट भवानी सदा ही तुही ब्रह्म भैली पृथ्वी जम्बा श्रीरा सुंदरा सुर तुंद्र थपा शर ताल रिंद माज सोहै नमरा नाग देता न पावे अम्बे आत्माचार खानी उपाव नमो सातला व्यास नदी मृणु आकषा मरंगा हाल मंदिर अम्बे सन्धरावि जमन्ना उतंगा गणु गौमतीटंगा सौन गंगा भले झेलमा काबुला गोदवारी कृष्ण गणका नृपदा कवेरी विशाला तो हीतापतिरवादी अम्बे चौमला कहि जोनेक आदि भवानी तो तुंग, भद्राश भीमा खरीफेन गंगा पतारास प्रेमा अम्बा धर्म मूलंग पुरा नंग अठारशु आठ तय ही रवि की दबारे धाम तय गाम तय दाम धारी निशा दी हत ही रचे नाह नारी वृदा बाल का युवा मा तूज थरा पुरा धर्म रोराज थापै फणु आदि देवी दहो जोड़ पाना कथा सावती के मतोरी कहाणा बड़ा देव देवंग तो भवा तो बखण उदी दो गुण थे हनी सो यह मही ते भवा माफ की जय दयाली अभय दान मोहि दिरी जय मना वंश यही दिए दान माता सम्भाल तथै माँ करे बेगशाता दखे खीम यो यम्बका तु जदासंग पढ़्यो न लिख्यो नहीं ज्ञान का तो तली बात आखे कोड माता लाड राख भजे मोह कविता अंबा बी झुको श्रेष्ठ मानो मही दास जोणी अब पाठ तो मंग दुखी मैं पुकारो में शब्द दे साध नदी पार हो तो तह तूज नामेश दुखी नाम तेरो तेरों प्रमोद सम मापे द्रवं घाटो द्रवा घाट हो त भवा साध जा करे सठ लाख पढ़ह कष्ट माता पुकारो बेल दीजे हरे पीढ़ बड़े और पीड़ा भवा बोला कटे बाध बेगी करे आमंत्र लड़न तो भवानी उचार विनाशे आराती आवे तेण वार अग्नि जलंत भवा गोत्रणा जरूरी उवारे तुम्हें तो श्रेय जाना मया ऊंच मेधा रखे स्वात तो मोरै तवैखी तो मंदा सदा ओट तोरे भवानी तुमारो तो तुम्हें तो वृद्ध भालो गुणा श्रेष्ठ वाली हम दोष गालो कृपागार मोरा गुना माफ की जय दुखा छंद ही बड़ा मान लीजे जपा होम पूजा नहीं ध्यान तुम्हारा जयंती नम्हों नम्हों जानी जयंतीमस्ते नमस्ते नमस्ते भवानी खाद्य नजदाई सेवक का मौय नाकारी समाई अपहरण रूप अनेक अंत ऋषि देव नु आवै मधु रूप धूषण महेश गुणधर धरणि गावे सोई चरित्र पार न कह सकोक कर जोड़ जोड़ अर्ज करे देवी आ आ नाएं नाएं नाएं। मैसा मैसा देवी जय बोलो महिषासुर महिषासुर महिषासुर मर्दिनी मर्दिनी राक्षस ने खि महिषास उगृति ज्ञान अपार दैत महिष देवी दड़ियो वर्णा ग्रंथ विचार तो करम्ब तुहि रम्भ तम्प माया मयाअंध रूप करंभ मरा मुखारंभ रूपम पुत्र वर मगै अजय यम सुरारी अरुणेय आगे अतः काम रूप रंभेश आयो जबै भैंस पेट प्राण जिम आयो झिका प्राण स दैत मे जायो वल्लाकार देवा विरोधी बतायो महिष बिये दैत रंभेश मारियो झुबै भैंस रंभ दहुअ जायो हव दैत राजा महंखाश होय महासोक देख मोयो ने ने साथे चढ़े नाक आयो हवे जुद्ध भारी सूर्य संग हर आयो अज अंध शाताविंदु भीम आया भिड़ै देत ने देवता को भगाया अधिकार देता कियो नाक आवे एको देवता को चलो नी उपायम अदासन बैठो अयो अज्ञानी ज कै वेद रीति नको नीत जानी गज राज हाथी उच्च श्रव गौड़ो कुंजे शम सुरा गायरोनाक इंद्र जोगे भीति मास भोगे रुचि श्रंग क्या और बाकी रहा वे पुन्या याग पुन्यागम मास पावे जब दान वोभ ऐसो जमा छतो श्रंग ओ देवता से छोड़ायो भग देवता और निथान भाड़े घेरा कंद रामानी दीह गाड़े बुरे हाल अंध बहु दी बिताया समय ब्रम विष्णु कर निहाया अभ देव राजा बचा रा अभय देव तमान को आज सुजे दिखे आ हब शाम ने खग धारे महा खास को सैन्य समेत मारे ऐसे देव राजा ब्रह्म पास आया ब्रह्म कोज के हाल अन्द्र बताया सिर जे तु नाथ सृष्टि सधारो महादान वीस मै खास मारो सह देव रिदाया उठे सु लोक कैलास आया अति स्वागत भीम भाखत ऐसो कहो आ परो आण उदेश सहारे अयो ग्य तुही जग स्वामी जता कहा आप हो अंत्र जामी ब्रह्मधि क्यों भीम युक्ति विचारो महासाहसी दैत महसाष मारो ऐसी भौत की वीनति ब्रह्म आयम उमा नाथ को जच युन उपाय शुके अप सारा सिद्धाया झुको देव श्रेष्ठ विभुपाश जावा शब कारणारूप ब्रह्मंड स्वामी झुको दे सलाह ओ सही अंत्र जामि विदुपूछ के योजना जो वर्णावा हम आश है कि दयिता हणावा श्रुण भीम वाणी मिले देव सारा वही लोक ज्ञाथोक वैकुंठवारा विदु स्वागत जोग कीनो बधारे अहो की कृपा आज वाणी उचारे सब देवताम श्रोणायो विष्णु को अत्याचार देता बतायो प्रभु देव लोकम खाश पायो हमें जान ही के सूर संहारायो हरा अपाशण् अजय आजे देते अजय सहारे तका कौन है दे श्रेयम अति दीन लेखा शरण ने ओवारो निराश्रित संक्रम वकंत्र निहारो इनि हु को अजोगे भला नाक मोदम मोद मह खुदेव स्वामी युक्ति विचारो दुष्ट महाप्राकारी नवध्यवै दारी अण देवता महा खास देव देव मारे तक आदमाता समूहिक रूपम मे देव सारो पढ माता पुकारो धरे रूप देवी भुज खाग धारे सब वेल मही सी हे शक्ति इत्यास विद्युषणायो अम्बे कभ सूरा याद आयो समूह पुकारा करै दैव सारा अम्बे आद अनाद पुत्रा उ अनंता अति प्राण एवि दयागार संसार आधार देवी अम्बाकोट ब्रह्मण्ड प्राणी उपाया मही प्राण रूप रही व्यापायया परिब्रह्म तू शूर कौटिप्रकाशे नक्षत्र अर्भ मही तू निवास शुचि पालणि पोषणि भूतसारे शाप्य जरा अंत तू सिारे शंभुदेव विष्णु ब्रह्म अन्द्र सारा भिया न जेतु श्रीवाशु वचारा तुम्हारी हंखा शारो सता श्रेष्ठ तौरितो उम्बे काो श्रोण देवता का सारम अतिज पोजम आकाश उतारम धीरा थेव था नम वहा तेज थम्भे ऐसा तेज, तेज न देख देव अचंभे जिका दान से देवता तेज जोयो हो देर थोड़ी त्रिया रूप होयो यो अठारह भुजा रूपा वस्त्र अलोकम शब देख दूर शोकम कर जोड़ देवा करुणा पुकारे हो अंबका का संकट माँव अतिमात वेराट है रूप आपम प्रकाशम अलोकम अलोकम प्रतापम खणा देवता सामन्य आंख खोली बड़ी जोग माया मधुबाण बेली करि भाव भक्ति युतम मोपकारम धरा पो जब मैं यही रूप धारम महिबार लो दुख देवा मिटाओ जुको आवद मै मन गेह जाओ धारा जुद्ध मैदान माग धारा महाकाश मै सैन्य समेत आवद भूखण देव दीनी कृपालू धारेन कीना करा ऊँच आवाज तू करायो आयो अम्बे पास गाजंत कणीर आयो बरा अंबरा भूषण शस्त्र वाणी कणीरम ची रूप ओपैक आड़ी जयंकार बोले बड़ा देव जोता नमो नमो देवता की जनेता मया भाखियो देव सोचम मिटावो जरूरी हो वह तो निजोथान जावो धरा में रूप मैं रोद्र धारा माही सिहारा शोण अम्ब का अप, अपो, अपो थंकी एक बार आया जपे अम्ब का दान वुद्ध जोवा काल हम काल दीह सबे हाथ हवा शबे आव दार सिंह सजाई अंबका का चढ़े युद्ध मैदान आई घर जय कलता मही गंभीरम श्रोण दैत मै खास कंपे शरीरम कर दैत बात नादी नैत लखस दैत लाजे गये जाहे अम्बा रूप हौर दीपे दिव... दिव्य रूपम चंडी सह देवी अठारोजा शत्र धारा देवी अम्बे दूत मैखाश के पास आयो सचो हाल देवी सरूपम सोनायो लख्यो भाव की दूत चाही लड़ाई करे गाज ओ अंग क्रांति लड़ाई जपे देत ईसो तोह मंत्र जाओ ईसोत्री हो तो यहाँ लीह आओ अम्बा पास मंत्री वह है, आप आयो समाधान दे हम हाथ सुनायो सचिव क्यों देत राजा सुहावे लिए काम मोटे ग्रहा तो बोलावे कहो अम्ब काकाज मेरे न को ही दला देत दे तहि जको देवद्रोही बडी झूठ बाता नहीं को बनावो सचो भूप तो हाल ऐ सुनावो कछु प्राण हो तो लड़ाई करी जे डरे युद्ध से तो तज तो तो दीजे पाताल जावो रहो जीव दुखी को राज पाचो ये काज मेरो भयो आनो मंत्र भी आयो सबे बारता लाप देवी महाप्राण बानम लगे देव माता बना युद्ध के हिम नाह बाता। तबे दे तमाद्री मंत्री बुलायो उचित लड़ा न लड़ा त्रिय ऐसो बुद्धिशार जैसो विरूपाक्ष बोलियो हिं माँ बिचारी श्रे नाथ बात हसी आत सारी मरु काल तीनों कदी न श्रा युद्ध किनो बनता चाहु युद्ध और विचारो नहीं अर्थ जान्य नहीं भाव न्यारो करे युद्ध बीतो नहीं सोच कोई त्रियो जीत नैन में ही श्रम कोई बलत्र कह श्रोण मोर बात मनात्री लगे देव साक्षात मता बुरा शुग न एज आगे बतावे लड़ाई सत्यानाश दे त्यो लखावे नहीं होय यह बात नाथम हुए आप मृत्यु एक हाथम अठारे भुजाली हरुड़ ऐसी जुता जुद मही नहीं त्रिय जैसी अपे देत सूरम नम्य आगे लड़ाई नुरो बोत लागे सतै जुद्ध कीजे त्रिया ऐन साथे हुए हार जीत ए देव हाथे जपे देत ईशम तो जावे रुचि तो जुति सैन्य साथे रखा मने वत नीतो मोड़ी मनाओ लड़े तोम बाम मही करे जोर लाओ पाश त्रम तह सैन्य आयो बखाणे महंकाश रोभम बतायो अति गाज कीम्बा ताम्र आगे भैयादूर तेलेत गह के गेह बाजे अति का पंतो पाश मेखाश आयो सच देत नाश भविष्यम आयो बना देखते भेद मेली बतायो प्रथिनाथ देखे सही सोह पायो दूर दूरमुख भाषाकुल दैत दो हव हवे मेलिया भूप क्रोधित तो हो अत गर्व से हालिया जोध ऐसा जुड़ जो कैल से हार मौन न जैसा अंबा का कन्या समेत आया देना अंबा जोग शूल महादुष्ट देत मारियो। दूसरे दिन के द्वितीय सत्र का विधियों समापन करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको एक प्रासिक बात सुनाना चाहता हूं और की प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि छंद शास्त्र का ज्ञाता पिंगल था पिंगल नाग जो था वो छंदशास्त्र का ज्ञाता था छंदशास्त्र का जन जन्म देने वाला या उसके बारे में प्रारंभिक प्रतिस्थापक था तो सर्प नाग को सर्प जाति का या उससे माने जाने से नाग और गरुड़ के बैर को सामान्य रूप से हमारे जो पौराणिक जो शास्त्रों में ये माना जाता रहा है कि वे गरुड़ का विनिता के और कद्रु के पुत्र होने के नाते उनमें बैर था दोनों माताएं बहनें थीं पर दोनों की संतानें होने के कारण एक के तो गरुड़ थे और एक के नाग थे तो उनमें आपस में बैर था तो पिंगल सर्प जो है वो छंदशास्त्र का ज्ञाता होने के कारण और नाग जाति का होने के कारण गरुड़ से उनका शत्रुता थी तो वो किसी समय इसमें चंदन वन में विचर घूमने के लिए पिंगल सर्प निकल निकल गया वहाँ गरुड़ ने अवसर पा करके पिंगल सर्प को पकड़ लिया ऐसी मिथक काव्य है और उसने उसका भक्षण करना चाहा कि गरुड़ का वो भक्ष्य है तो इसमें उन्होंने ये बताया कि सब उसने भी निवेदन किया पिंगल सर्प ने कि मैं छंद शास्त्र का ज्ञाता हूँ मेरे पास एक ऐसी विद्या है जो तुम अगर मुझे खा जाओगे तो मेरे साथ ही ये नष्ट हो जाएगी तो गरुड़ ने ये कहा कि नहीं तुम्हारा विश्वास कैसे किया जाए तुम लोग तो बहुसंख्यक को मैं अकेला हूँ तुम हमेशा छल करके छल से बच जाते हो तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यदि मैं छोड़ूँ उसने ज़्यादा अनुनय अनुनाये कि और तू अभी बिल में जम घुस जाएगा तो छंद शास्त्र भी कहीं रह जाएगा तुम मुक्ति पा करके झूठ के आधार पे बच जाएगा तो उसने कहा कि नहीं मैं तुमसे ये वा तो ये करता हूँ वादा कि मैं तुमको छंदशास्त्र का पूरा ज्ञान तुमको दे दूँगा और बताए बिना मैं तुम्हारे सामने से नहीं जाऊंगा, बिना सूचना दिए मैं तुम्हारे सामने से नहीं जाऊंगा, और जो मेरे पास विद्या है वो मैं तुमको आज ही बता दूंगा फिर तुम मुझे भले खा जाना तो उसमें फिर उसने पिंगल सर्प ने वो सारा जो छंद शास्त्र का ज्ञान था एक एक छंद उसके गुण लक्षण उसके विधान सारा वो विस्तार से बताते गए और कि वो पृथ्वी पे चल चल के मांड मांड के बताते गए और कहते हैं कि जहाँ बताते बताते अंत में समुद्र का किनारा आ गया वहाँ वो ये कह कर के इति भुजंग प्रयातम ये कह कर के वो जल में प्रवेश कर गया तो उन्होंने कहा कि आप तू देख मेरे से धोखा करके गया कि नहीं मैं पहले ही कह गया इति भुजंग और कभी लोगों का ये बड़ा प्रिय छंद रहा है और इसमें सर्फ की जो गति है उसका भी इसके छंद की गति से कोई कहीं न कहीं साम्य है छंद शास्त्र के हिसाब से तो ये एक रोचक इसके भुजंग पर प्रयात छंद के बारे में एक मिथक है हमारे यहाँ पौराणिक कथा है कि ऐसा पिंगल जो जिसीलिए जिसके नाम से पिंगल साहित्य पिंगल शास्त्र पिंगल शास्त्र छंदों का और इसलिए वो उसको पिंगल सर्प के आधार पर ये प्रसिद्ध छंद का भी उस भुजंग से वो सर्प होने से भुजंगी भुजंग प्रयातम कहकर के वो चला जाता है तो छंद भी एक विशिष्ट छंद ये। और ये कवि लोगों का काफी प्रेरणा है आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा और आप सब लोगों को इसके लिए धन्यवाद कि वो आएं। और जैसा कि हम जानते रहे हैं अब तलक और जैसा कि कहा जाता रहा है कि हमारे जो एक सत्र में हमारे एक विद्वान साथी थे उन्होंने कहा था कि वो क्या कारण है कि दो मिनट में एक छंद पढ़ता था एक आदमी या एक चारण या एक डिंगल का पोइट या कवि और सर कटा लेता था तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन जोश दिलाने वाली कविताओं के की सृजना करने वाले कवियों को भी जोश दिलाने के लिए मैंने प्रोफेसर सामोर से ये बात कही थी कि आप आए और उन्हें थोड़ा एक्टिवेट करें उन्हें थोड़ा बढ़ाएं पर वो मैंने निवेदन कर दिया और वो भी अपने उस अवसर पर आएंगे और वो आपसे ये कहेंगे और मैं ये चाहूंगा कि ये सत्र शुरू हो उससे पहले प्रोफेसर सामोर को भी आप सुने तब आपको ये बात का इम हो जाएगा कि हम लोग क्या चाहते रहे हैं और हम अच्छे से अच्छा क्या दे सकते हैं मैं आपके साथ संवाद जो भी मैंने ये बात कही तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो डिंगल छंद की जो परंपरा है असल में इस आयोजन के पीछे हम बार बार क्योंकि अब यहां कोई गुरेज नहीं है सब अपने अपने लोग बैठे हैं और हों भी तो ये इस इस आयोजन के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे संवाद कायम हो क्योंकि अब तक एक बहुत दूरी है जो छंद पाठ के या जो छंद के विशेषज्ञ कवि हैं या उनके विद्वान हैं वो आधुनिकता से बिदकते हैं और आधुनिकता उनसे पल्ला ले उनसे पल्ला छुड़ाती है यह नहीं होना चाहिए इसकी मानी ये कि यदि हम इस पूरे आयोजन को या डिंगल की सारी की सारी काव्य परंपरा को और उसके छंद पाठ की परंपरा को यदि हम आर्स की चीज मानते हैं यदि पुरातत्व के क्या महत्व के कारण से यदि हमने यह आयोजन किया रहा होता तो बहुत संभव है इसका इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी ये बात भी आपसे छुपी हुई नहीं है कि ये विधा विलुप्त प्राय हो रही है हम किन्हीं शब्दों की ओट में उस सत्य को नहीं कहते हैं लेकिन सत्य यही है कि ये विधा मर रही है लगभग और ये इसका मरना आज से शुरू नहीं हुआ तो ये डिंगल की परंपरा जो थी इसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई रही हैं सन सैतालीस में जब आजादी आई तब इसका जो माहौल था वो माहौल में कोई झंडा यूनियन जैक की जगह पर तिरंगा झंडा लगने से कोई एकदम से हवा विपरीत हो गई हो ऐसी स्थिति नहीं है वही हवा है वही धरती है वही विषय है वही राजस्थान है और वही कवि लेकिन क्या कारण है कि एक रात में एक भाषा मर जाती है संसार में कभी ऐसा कहीं उदाहरण और दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता एक ऐसी परंपरा काव्य की परंपरा विशेषकर जिसका सात या आठ साल पुराना इतिहास और बराबर जीवंत परंपरा रही हो वो क्या कारण है कि एक रात के अंदर राज बदल सकते हैं व्यवस्थाएं बदली बदल सकती हैं व्यवस्थाएं बदलेंगी आगे भी बदलेंगी लेकिन क्या इनके साथ साहित्य की इतनी बड़ी परंपरा वाले या ये काव्य परंपरा और जो कि संस्कृति के संवाहक हम उस भाषा को मानते रहे हैं और उस भाषा में जो चीज़ें कही गई हैं किसी भी रूप में कही गई हैं और पूर्ण रूप से बड़े परफेक्ट तरीके से उसे उन छंदों को कहा गया उनमें कोई कमी नहीं है फिर वो क्या कारण है कि यूनियन जैक उतरता है और तिरंगा ऊपर जाता है पूरा का पूरा हम सब लोग आज़ादी का उत्सव मनाते हैं और वो क्या कारण है कि हमारी संस्कृति का एक ऐसा चैप्टर एक ऐसा पार्ट कि वो जिस तरह से टीवी का स्विच ऑफ करते हैं उस तरह से ऑफ हो जाता है हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा और इसके सोचने के लिए हमें हमारे जो अतिवादी सोच है उनसे हमें छुटकारा लेना पड़ेगा यदि हम ये कहते हैं कि डिंगल सर्वोपरि है सर्वोत्कृष्ट है हमें तो कुछ नहीं करना है तब आपको भी मेरी विनती है कि आप इस अतिवादी सोच को थोड़ी सी तिलांजलि दें यदि नहीं देंगे तो डायनासोर हमने देखा सभ्यता के अंदर कि वो इतने बड़े बड़े जानवर थे वो अपने वजन से मर गए सभ्यता जो समय जब आगे जाता है तो वो किन किन चीजों को ले जाता है ये कोई आंधी या तूफान तो है नहीं किया पत्ते भी साथ चले जाएंगे और रेत भी साथ चली जाएगी और सब कुछ उड़ता हुआ चला जाएगा ये वो परंपरा है जिसे आपको उसे जीवंत रखते हुए नए समय में आपको पाँव देना है उस उस नए जो आपके सामने चैलेंज के रूप में जो चुनौतियां आपके सामने समय पैदा कर रहा है उन चुनौतियों के अनुरूप आपको अपनी काव्य शैली को बदलना होगा और उसके लिए ये इतना अछूत विषय नहीं है कि हम उसे हाथ लगाते हुए डर हैं यदि ऐसा रहा होता तो मेरा एक सोच है कि फिर ये जो झड़ लुपत है ये झड़ लुपत एक अलग छंद कैसे बन जाता काव्य शास्त्र में हमने या कुछ हमारे आचार्यों ने जो नियम तय कर दिए कि ये गति ऐसी होगी ये गण ऐसे होंगे उसकी ध्वनि इतनी होगी मात्राएं इतनी होंगी और वर्ण इतने होंगे फिर ये झड़ लुपत कहां से आ जाता इसकी मानी है कि एक खास छंद था जिसमें से एक झड़के विलुप्त करने से दूसरी जात का छंद उत्पन्न हो गया जैसे कल डॉक्टर कविया ने इस आसन पर बैठकर करके एक बात कही थी कि इस गीत में और इस गीत में कोई विशेष अंतर नहीं है सिवाय एक वो जो चीज है नगन या उसका प्रयोग अधिक होता है या कम होता है तो ये अधिक और कम किसने किया आप इतने इतने इस काव्य के और इस इस परंपरा के महारथी बैठे हैं इनमें से कई एक लोग तो ऐसे हैं जो इन छंदों में रचना करने की, की कु्वत रखते हैं और करते रहे हैं पचास साल से क्या आपने कभी इस किस्म की कोशिश की कि हम ये जो छंद शास्त्र में वर्णित जो नियम हैं उन नियमों को मिलाकर करके तोड़ कर कर, -कर क्या हम एक नए छंद की उत्पत्ति कर सकते हैं और यदि नहीं कर सकते हैं तो मुझे क्षमा करिए ये बात कहने के लिए कि आपको इस एक बाड़े में महदूद रहने के लिए आ, मैं, मैं आप तो स्वतंत्र हैं यदि आप वर्णन करते हैं लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो गलत करते और ये साधना आपसे कब होगी ये साधना जब होगी क्योंकि आप जो अब तक इतने विविध प्रकार के छंद लिखते आए हैं जब कल यहाँ पर चर्चा हो रही थी तब उसमें एक एक विषय निकल कर करके आया कि पहले चम्बालीस प्रकार के छंदों की बात थी उसके बाद चौसठ हो गए उसके बाद चौरासी हो गए उसके बाद रघुवर जस प्रकाश तक आते आते हमने नब्बे के आंकड़े को भी पार कर लिया तो इसका मानी क्या है इसके मानी ये हैं कि हम छंदों में वृद्धि करने की परंपरा भी हमारे यहां है देखिए दो चीजें होती हैं। संगीत में एक रियाज होता है मिया की मलार या राग टोडी तांगसेन के समय में सत्तरवीं शताब्दी में गाई जा रही थी उसे यदि आप 21वीं शताब्दी में गाना चाहेंगे तो आपको ठीक उसी तरह गानी पड़ेगी उसके बिना कोई टोटका ही नहीं है वहां वो सारा का सारा जो खेल है वो रियाज का खेल है रियाज का खेल रचनात्मक कब हो जाता है रियाज का खेल यदि रियाज तक महदूद रहता है वहीं तला कंफाइन रहता है तब आप और कुछ नहीं कर पाते आप मियाँ की टोडी गा सकते हैं आप जैसे भुजंग प्रयात की बात हो रही थी कल आप भुजंग प्रयाग पढ़ सकेंगे उन्हें लिख सकेंगे लेकिन क्या कानसेन का महज महत्व इसलिए है कि वो एक अच्छे राग को अच्छी तरह से गा देता था या हमारे जो संगीत के आचार्य माने जाते हैं क्या उनका योगदान मात्र यही है नहीं है उन्होंने अपनी उस रियाज और अपनी परंपरा के की पकड़ को लेकर उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी बुद्धि से अपनी कला से उन रागनियों में अपनी ओर से कुछ जोड़ा है और वो नई रागनी के रूप में आया तो एक निवेदन तो मैं ये करना चाहता था कि यदि हम इस परंपरा को जीवंत रखना चाहते हैं यदि हम इसे शो की या म्यूजियम की चीज बनाना चाहते हैं ठीक बात है जो अब तक चल रहा है उसे ही चलाए रखें और ये ये तो बनी बनी जाएगी लेकिन यदि आप इसे जीवंत परंपरा बनाना चाहते हैं तो छंदों के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए एक बात दूसरी बात इन छंदों में वर्णित विषय को लेकर निवेदन करना चाहता मैं अब तक कल तीन दिनों से बराबर सारे सत्रों में मैं ये सब बातें सुनता रहा हूं मैं ये भी देखता रहा हूं कि क्या विषय उन छंदों में डील किए गए हैं कैसे डील किए गए हैं ये जब हम कैसे पर आते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा सारा का सारा जोर इस कैसे पर है? कैसे मैं सर्वाधिक इसे खूबसूरत बना दू कैसे मैं इसे सर्वाधिक ऑर्नामेंटल बना दू तो ये भी महत्वपूर्ण कम नहीं ये इसका भी महत्व कम नहीं है क्योंकि पटवा की हवेलियां वैसे नहीं बनाई जा सकती लेकिन क्या हमारी कारीगरी महज इसी में है कि हम उन पंक्तियों को तीन अनुप्रास की जगह चार अनुप्रास लगा दिए या चार की जगह आठ अनुप्रास लगा दिए उससे क्या कविता का वजन बढ़ जाएगा इसका मान यह है कि हम जो कैसे जो क्षेत्र है उसमें हमारा जो सबसे अधिक हम अचीव कर सकते थे जो हमारा उद्देश्य था हमने उससे अधिक पा लिया और इसीलिए वो सारे के सारे कवि हमारे यहाँ बड़े कवि माने जाते हैं जो अब तक जो कल के उन पाठ में भी हमने देखा और जब हम इन पर विवेचना करते हैं इनके ग्रंथों का संपादन देखते हैं तब भी हम उन्हें महाकवि कहते हैं उन्हें अच्छा कवि कहते हैं जैसे कल डॉक्टर कविया कह रहे थे कि खिड़िया ने उन्होंने कैसे उन गीतों में क्या ऐसे प्रयोग किए यदि मेरा फिर एक विनम्र अनुरोध है मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि मेरी उम्र नहीं और मेरा अभ्यास नहीं है मैं जो ही कहूंगा आप सारे बुजुर्ग हैं आप सारे मतिमान हैं विद्वान हैं मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूं लेकिन इसलिए आप इसे अन्यथा ना लें कि मैं आपको न तो उपदेशक की मुद्रा में यहां बैठा हूं और न मैं आपकी आलोचना करने की दृष्टि से यहां बैठा हूं मुझे आप अपने में से मानिए मैं आपका बहुत शुभ हूं मैं अब ये कोई शपथ उठा करके कहने की बात हो तब आप विश्वास करें तो ये बात तो अब आप पर निर्भर है लेकिन मैं अपने तहीं बहुत साफ साफ बातें बहुत खुले हृदय से और साफ हृदय से कह रहा हूं दूसरी जो चीज है कि हम इस परंपरा को जीवित रखने के लिए इसे इसे हम आज के समाज के आज के समय में आज के इस काल में दौड़ाने के लिए हम क्या कर सकते है? आप देखिए पहले परिवहन की व्यवस्था में जो हमारे आवागमन के जितने साधन थे हिंदुस्तान एक बहुत अजीब चीज है हिंदुस्तान एक ऐसा संश्लिष्ट देश है कि जिसमें महाभारत काल भी जिंदा है और आधुनिक से अत्याधुनिक काल भी हमारे यहां पर जिंदा है बैलगाड़ी भी चल रही है और सुपर सोनिक जेट भी हमारे यहां चल रहे लेकिन हमें कॉम्पीट किन से करना क्या कारण है कि यदि हिंदी साहित्य का मुझे यह भी साफ साफ कहने के लिए क्षमा करें कि यदि उनके काल निर्धारण में आदिकाल और मध्यकाल न होता, तो क्षमा करें ये डिंगल की काव्य परंपरा काम होती लेकिन वो इतिहास की आवश्यकता थी इसलिए वो रही वहां तलक वो जो योगदान हमारे 800 साल से हमारे कावि मनीषियों ने हमारे डिंगल परंपरा के जो विद्वान उद्भ विद्वान थे उन्होंने जो काम किया उसे हमने सराहा उन, इसलिए उनका अधिकार था और उन्हें वो जगह मिली अब 2001 में यदि आपको कविता लिखनी है कल प्रसंगवश एक यहां पर छंद के अतिरिक्त भी एक बात कही गई और मैं आज ये आपसे संवाद करने को उदृत नहीं होता डॉक्टर कविया ने कल ये कहा कि आधुनिक कविता क्या है कि इस तरह के आते हैं अपने सुना करके चले जाते हैं ना उसमें लय होती है ना तुक होता है ना कुछ विषय होता, ठीक बात है। इसकी दो मानी निकलते हैं, हैं। इसके दो मतलब निकलते हैं। अगर आपकी पसंद के अतिरिक्त है ठीक है समझ में आता है इसमें उसमें आप नई कविता का कुछ भी बुरा नए साहित्य का कुछ भी बुरा नहीं कर सकते लेकिन वह क्या कारण है कि इतना कहने से आपके इस फतवे से यह जो नया विकास हो रहा है साहित्य में उसे आप रोक नहीं सकेंगे इसकी मानी इसके अर्थ ये हुए कि आप आप अपने को एक दायरे में महदूद करना चाहते हैं आप एक किले की बुर्ज में घुसना चाहते हैं आप अपने आप को सुरक्षा असुरक्षित पाते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं वो क्या कारण है कि इतने इतने ज्ञान जिसमें छंद वर्ण ध्वनि अनुप्रास और बावजूद इन सारी की सारे के सहारा लेकर करके क्या हम आज की वस्तु स्थिति की जो बात है क्या इस छंद में नहीं कह सकते और यदि नहीं कह सकते तब उसी अवस्था में वो छंद टूटता है माफ करिए मुक्त छंद में जो रचनाएं हो रही हैं वो इतना छोटी शॉर्ट सर्किट का दौर नहीं है ये एक बहुत और इसके पीछे और ये मैं भी ये इस बात को भी मैं तहदिल से स्वीकार करता हूं कि यदि यह परंपरा नहीं होती छंद की इतनी क्लासिकल हाइट पर यह छंद की परंपरा नहीं पहुंची होती तो यह मुक्त छंद की परंपरा जन्म ले ही नहीं सकती थी लेकिन मुक्त छंद की परंपरा कहाँ जन्म लेती है और क्यों जन्म लेती है इस पर विचार के लिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं क्या कारण है कवि जिसमें अभी मैं उनकी डेढ़ पंक्ति पढ़ूं आप आप कहेंगे कि इसमें तो न मोरा मेल है न ये है नैण सगाई है न ये है ना, है, ना, ये है, ना ये है। माना नहीं है न छंद भी नहीं है पर मुझे और शब्द भी ज्यादा नहीं है तीन शब्द है ईया जिया की तो ई आई की बी आई बाकी हो, हो जी आई डेढ़ पंक्ति है लेकिन ये डेढ़ पंक्ति कितना कन्वे कर रही है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कुछ तो ऐसे ही वैसे का वैसे बरकरार है यथास्थिति कुछ वैसे ही छूट गया उसके अलग कारण है और ये जो कारण है ये जितना गैप होगा दो पंक्तियों के बीच कविता हमेशा दो पंक्तियों के बीच के अंतराल में होती है जितना कहा जाता